इस जीवन का यही है यही है यही है रंगरू नमस्कार अब तो वो उम्र आ गई है जबकि पढ़ाई कब शुरू की कब खत्म की क्या नौकरी की कहाँ से रिटायर हुए कब रिटायर हुए इन सब बातों का कोई खास मतलब अपने जीवन में नहीं रह गया है परंतु जीवन के कालखंड में एक समय ऐसा था जबकि आपकी उम्र बहुत महत्वपूर्ण थी मसलन तेरह साल की उम्र में हाई स्कूल क्यों कर लिया उन्नीस साल की उम्र में एमएससी क्यों कर लिया और जब तेईस साल की उम्र में नौकरी लगी और जब मैं कहता था किसी से कि चार साल बेकार रहा तो लोग फौरन हिसाब लगाते थे कि भाई 19 साल से 23 साल तक बेकार रहे ये क्या बात हुई ये तो पढ़ाई का समय था अब साहब क्या बताऊं लोगों को शायद मैंने बताया होगा कि मेरा बचपन की पढ़ाई सोफिया गर्ल्स स्कूल में हुई थी तो उसमें क्लास थ्री तक ही लड़के पढ़ते थे हम भी उसमें पढ़े उसके बाद पिताजी का तबादला हो गया और तबादला होकर के वे चले गए मेरठ से फ्रुखाबाद फ़्रुखाबाद में जो क्लास फोर के मतलब कक्षा चार की जहां पढ़ाई होती वो म्यूनसपैलिटी के स्कूल थे और उसमें टाट पट्टी पर बैठना पड़ता था और तख्ती पर लिखना होता था शायद पिताजी को ये बात गवारा नहीं हुई या जो भी बात रही हो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम्हें इस तरह के स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे और वहाँ पर कोई और प्राइवेट स्कूल था नहीं तो एक प्राइवेट सरकारी टाइप का कोई स्कूल था उसका नाम था क्रिश्चियन इंटर कॉलेज जो कक्षा छ से शुरू होता था तो उस स्कूल में ले गए पिताजी और उस वक्त मेरी उम्र सात साल की थी आठ साल की थी तो जब हम लोग उस स्कूल में पहुँचे तो प्रिंसिपल साहब के पास गए प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते थे उन्होंने बताया कि साहब यहाँ पढ़ते थे बोले कि मगर ये तो अभी बहुत छोटे बच्चे हैं इनको आप कहाँ हमारे यहाँ भर्ती कराइएगा और हमारा सेशन भी जुलाई से शुरू होता है तो अभी आप दिसंबर में आए हैं दिसम्बर में तो एडमिशन होगा नहीं आप आइएगा जुलाई के समय बात करेंगे छः महीने की छुट्टियां हम लोग की हम हाँ और हमारा भाई बस मज़े हो गए हम लोग के और साहब छः महीने बाद यानी कि जून 2000 सॉरी उन्नीस में हम लोग पहुँचे उस स्कूल में फिर से प्रिंसिपल साहब वही थे पहचान गए बोले हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब आप आए थे पूछा गया भाई बताइए क्या चाहते हैं आप बताया साहब कि ऐसे ऐसे हैं तो बोले कि आप पहली बात तो ये कह दीजिए कि आपके बच्चों ने कहीं पढ़ाई नहीं की आपने घर में पढ़ाया है पिताजी ने कहा ठीक है चलिए यही सही बोले हाँ तो अब ये बताइए कि हमारे यहाँ तो क्लास छः से शुरुआत होती है तो आपके बच्चों को मैं क्लास छः में भर्ती कर लेता हूँ तो पिताजी ने कहा नहीं साहब क्लास छः तो मतलब थोड़ा दोनों बच्चे दो, दोनों के उम्र में दो साल का अंतर है और आप इन दोनों को एक ही क्लास में भर्ती करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा उन्होंने कहा अच्छा तो लाइए बड़े लड़के को बोलिए कि ये प्रॉस्पेक्टस सिलेबस पड़ा हुआ है इंटरमीडिएट बोर्ड का इसको पढ़ दे अगर पढ़ देगा तो मैं एडमिशन कर दूँगा छः क्लास में उन्होंने कहा ठीक है वो सलेबस दिया उसमें कुछ लिखा हुआ था साइंस मैथ्स इंग्लिश हिंदी जोग्राफी जो भी था पढ़ दिया दो चार चाराइन पढ़ी होगी क्योंकि अब सोफिया से स्कूल में पढ़े हुए थे इसलिए अंग्रेजी के अक्षर और शब्द तो पहचानते ही थे पढ़ लिया उन्होंने कहा बेटा इसका मतलब भी बता सकते हो हाँ साहब अब साइंस का मतलब विज्ञान होता है तो बता ही सकते थे जब वो बता दिया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने इस बच्चे को सातवीं क्लास में एडमिशन दे दिया अब आपका छोटा लड़का भी अगर इसको पढ़ देगा तो उसे छठी क्लास में एडमिशन दे दूंगा और प्रिंसिपल साहब ने हम दोनों को एडमिशन दे दिया इस प्रकार नौ साल की उम्र में मैं सातवीं क्लास में और मेरा भाई जो था वो छठी क्लास में भर्ती हो गए हम लोग और साहब वहाँ पर पढ़ाई शुरू हो गई तो इस प्रकार से कम उम्र में ही हम लोग ने पढ़ाई ज़्यादा कर लिया कोई बात नहीं चलिए पिताजी वहाँ से ट्रांसफर होकर आए तो हम लोग मंसूरपुर आ गए सर शादी इंटर कॉलेज में पढ़ाई करने लगे सर शादी इंटर कॉलेज मंसूरपुर में उत्तर प्रदेश का इलाका आ, हमें लगता था नेचुरल है जैसे हम बोलते हैं बात करते रहे 1966 में पिताजी का तबादला वाराणसी हो गया हम बनारस पहुंचे हम लोग को क्वींस कॉलेज में एडमिशन मिल गया वो इसलिए क्वींस कॉलेज में मुझको एडमिशन मिला क्योंकि मेरे को क्लास टेंथ में एडमिशन लेना था क्विंस कॉलेज क्लास नाइन्थ से शुरू हो रहा था शायद छोटे भाई को इसलिए उसमें एडमिशन नहीं मिला था हम लोग साहब पहुँचे हम क्लास में पहले दिन सर शादी इंटर कॉलेज के 90 प्रतिशत मार्क मार्क्स मिले थे मुझे कक्षा नौ में जब क्लास में पहुंचे तो मुझे अब उन मास्टर साहब का नाम याद है उन्होंने मुझको देखा गेट पर बोले आइए आइए उनका नाम था श्री योगेंद्र राय योगेंद्र राय साहब ने कहा कहिए क्या बात है मैंने डरते हाथों से अपनी चिट्ठी उनके हाथ में दी जो प्रिंसिपल साहब के यहाँ से लाया था शायद उसमें लिखा था कि इनका एडमिशन हो गया है और वहाँ पहुँच गया मास्टर साहब ने मेरा कद काठी देखा और कदकाठी देखकर मुझसे कहा कि आगे वाली बेंच पर आओ और मेरे बगल में एक और मेरे ही जैसे छोटी कदकाठी के व्यक्ति बैठे हुए थे कहा इनके बगल में बैठिए और वहां पर एक तंदुरुस्त कद्दावर छात्र थे उनसे कहा कि अब तुम पीछे जाकर बैठ सकते हो मुझे बाद में मालूम हुआ कि उनको सजा के तौर पर वहां बैठाया गया था क्योंकि वो कक्षा में थोड़ा उपद्रव करते थे इसलिए मास्टर साहब उनको अपने करीब रखना चाहते थे तो खैर वो तो आजाद हो गए चले गए पीछे अपने मित्रों और साथियों के पास और मैं आगे आकर बैठ गया मास्टर साहब ने मुझसे पूछा ये बताइए आपने रेखा गणित पढ़ी है मैंने कहा जी हां सर पढ़ी है। बोले रेखा गणित में आपको त्रिभुज वगैरह की प्रमेय मालूम है मैंने कहा जी हां आती समबाह द्विबाहू त्रिबाहू इस तरह की कुछ प्रमेय थी थ्योरम्स तो उन्होंने कहा कि आपके बहुत अच्छे नंबर भी हैं आइए बोर्ड पर आइए और आप यहां पर समझाइए कि ये दो समबाहु त्रिभुज हैं और कुछ प्रूव करना था साबित करना था मैंने कहा जी हां सर आती है मुझको मैं पहुंचा बोर्ड पर और मैंने कहा कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज है कै ख मेरा इतना कहना था कि मास्टर साहब सहित पूरी क्लास ठहाका मारकर हंसने लगी मुझे समझ नहीं आया मैंने सोचा कि अपनी बात जारी रखूं। मैंने कहा और दूसरा त्रिभुज है चय छ अब तो मास्टर साहब को खड़े होना पड़ा उस हंसी और ठहाके को रोकने के लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कै तो त्रिभुज होते हैं तो मैंने गलती क्या किया है मैं क्या गलत बोल रहा हूं मास्टर साहब ने मुझसे कहा रुको बेटा तुम कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हो मैंने कहा मास्टर साहब ये जो पहला त्रिभुज है कैक है गय बस साहब क्लास मास्टर साहब को वहीं रोकनी पड़ी बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को दूसरे हाथ से पकड़ लिया ताकि कहीं वो मुझ पर बरसने न लगे और उन्होंने मुझसे कहा कै खे सीख कर आए हो मैंने कहा साहब इसमें गलती क्या है बोले कै खे गै नहीं होता है कौ खो गौ होता है बस कॉ खो गौ कहना था पीछे से आवाजें आने लगी कौ खो गौ कैक है शामत आ गई उन लड़कों की अच्छी पिटाई हुई और क्लास खत्म हो गई बहुत बाद में समझ में आया मास्टर साहब एक डायलेक्ट बोल रहे थे मैं उसी भाषा का दूसरा डायलेक्ट बोल रहा था और बनारस में उस भाषा का शुद्ध डायलेक्ट क बोला जाता था यह तो आज समझ में आया है नमस्कार